श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक नरेंद्र का तीव्र वैराग्य शाम हो गई है नरेंद्र नीचे बैठे हुए एकांत में मणि से अपने प्राणों की विकलता के संबंध में बातें कर रहे हैं नरेंद्र मणि से गत शनिवार को मैं यहाँ ध्यान कर रहा था एकाएक छाती के भीतर न जाने कैसा होने लगा मणि कुंडलिनी का जागरण हुआ होगा नरेंद्र संभव है वही हो इला और पिंगला का बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हुआ हाजरा से मैंने कहा छाती पर हाथ रखकर देखने के लिए कल रविवार था ऊपर जाकर मैं इनसे श्री राम कृष्ण से मिला और सब बातें उन्हें कह सुनाई मैंने कहा सबकी तो बन गई कुछ मुझे भी दीजिए सब का तो काम हो गया और मेरा क्या ना होगा मणि उन्होंने तुमसे क्या कहा नरेंद्र उन्होंने कहा तू घर का कोई प्रबंध करके आ सब हो जाएगा तू क्या चाहता है मैंने कहा मेरी इच्छा है लगातार तीन चार दिन तक समाधि लीन रहा करूं, कभी कभी बस भोजन भर के लिए उठूं। उन्होंने कहा तू तो बड़ी नीच बुद्धि का है उस अवस्था से भी ऊँची अवस्था है तू गाता भी तो है जो कुछ है सो तू ही है बड़ी हाँ वे तो सदा ही कहते हैं कि समाधि से उतरकर मन देखता है कि वे ही जीव और जगत हुए हैं यह अवस्था ईश्वर कोटि की हो सकती है वे कहते हैं जीव कोटि समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं परंतु फिर वे वहाँ से उतर नहीं सकते नरेंद्र उन्होंने कहा तू घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ समाधि लाभ की अवस्था से भी ऊँची अवस्था हो सकेगी आज सवेरे मैं घर गया तो सब लोग डांटने लगे और कहा तुम क्या इधर उधर घूमते रहते हो कानून की परीक्षा सिर पर आ गई और तुम्हें न पढ़ना न लिखना, आवारा घूमते रहते हो मणि तुम्हारी माँ ने भी कुछ कहा नरेंद्र नहीं वे मुझे खिलाने के लिए व्यस्त हो रही थी मणि फिर नरेंद्र दीदी के घर में उसी पढ़ने वाले कमरे में मैं पढ़ने लगा पर पढ़ने बैठा तो हृदय में एक बहुत बड़ा आतंक छा गया जैसे पढ़ना एक भय का विषय हो छाती धड़कने लगी इस तरह मैं और कभी नहीं रोया फिर पुस्तकें फेंक कर भागा रास्ते से होकर भागता गया जूते रास्ते में न जाने कहाँ पड़े रह गए धान के पयाल के ढेर के पास से होकर भाग रहा था देह भर में प्याल लिपट गया मैं काशीपुर के रास्ते की ओर भाग रहा था नरेंद्र कुछ देर चुप रहे फिर कहने लगे विवेक चूड़ामी सुनकर मन और बिगड़ गया है शंकराचार्य लिखते हैं इन तीन सहयोगों को बड़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए ये बड़े भाग्य से मिलते हैं मनुष्यत्वम ममोक्षत्वम महापुरुष मैंने सोचा मेरे लिए तीनों का सहयोग हो गया है बड़ी तपस्या का फल तो यह है कि मनुष्य जन्म हुआ है बड़ी तपस्या से मुक्ति की इच्छा हुई है और सबसे बड़ी तपस्या का फल यह है कि ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है मड़ी आह नरेंद्र संसार अब अच्छा नहीं लगता संसार में जो लोग हैं उनसे भी जी हट गया है दो एक भक्तों को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता नरेंद्र फिर चुप हो रहे नरेंद्र के भीतर तीव्र वैराग्य है इस समय भी प्राणों में उथल पुथल मची हुई है नरेंद्र फिर बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मणि के प्रति आप लोगों को तो शांति मिल गई है परंतु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं आप ही लोग धन्य हैं मणि ने कोई उत्तर नहीं दिया चुप है सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा था ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए तब उनके दर्शन होते हैं संध्या के बाद ही मड़ी ऊपर वाले कमरे में गए देखा श्री राम कृष्ण सो रहे हैं रात के नौ बजे का समय है श्री राम कृष्ण के पास निरंजन और शशि हैं श्री राम कृष्ण जागे रह रहकर वे नरेंद्र की ही बातें कर रहे हैं श्री राम कृष्ण नरेंद्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है देखो यही नरेंद्र पहले साकार नहीं मानता था अब इसके प्राणों में कैसे खलबली मची हुई है तुमने देखा जैसा उस कहानी में है किसी ने पूछा था ईश्वर किस तरह मिल सकेंगे तब गुरु ने कहा मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखलाता हूँ कि किस तरह की अवस्था में ईश्वर मिलते हैं यह कहकर गुरु ने एक तालाब में उसे ले जाकर डुबो दिया और ऊपर से दबा रखा फिर कुछ देर बाद उसे छोड़कर गुरु ने पूछा कहो तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे थे उसने कहा प्राण छटपटा रहे थे मानो अब निकलते हैं ही हों ईश्वर के लिए प्राणों के छटपटाते रहने पर समझना कि अब दर्शन में देर नहीं है अरुणोदय होने पर पूर्व में लाली छा जाने पर समझ पड़ता है कि अब सूर्योदय होगा आज श्री राम कृष्ण की बीमारी बढ़ गई है शरीर को इतना कष्ट है फिर भी नरेंद्र के संबंध में ये सब बातें संकेत द्वारा भक्तों को बतला रहे हैं आज रात को नरेंद्र दक्षिणेश्वर चले गए अमावस्या की रात्रि घोर अंधकारमयी हो रही है नरेंद्र के साथ दो एक भक्त भी गए रात को मड़ी बगीचे में ही हैं, सपने में देख रहे हैं वे सन्यासियों की मंडली के बीच में बैठे हुए हैं